महाभारत आश्वेधिक पर्व सप्तः रजो गुण के कार्य का वर्णन और उसके जानने का फल ब्रमोवाच रजोहम व प्रवक्षा बी या था तथ्यन सत्तम निबोधत महाभागा गुणवृत्त ब्रह्म जी ने कहा महाभाग्यशाली श्रेष्ठ महर्षियों अब मैं तुम लोगों से रजोगुण के स्वरूप और उसके कार्यभूत गुणों का यथार्थ वर्णन करूँगा ध्यान देकर सुनो संतापोरूप माया स सुख दुखे हिमातपो ऐश्वर्य व्यग्रह संधि हेतु आधोरति क्षमा बलम शौर्य मधो व्यामकला पिशुनम युद्ध महत्व पेपाल वदबंधपरीशाक्रय विक्रय चिकृत छिन्धे भिन्ध्यकर्तन उग्रम दारुणमाक्रोश परिद्राशाशनम लोकचिंता लोकचिताचिंता चत्सपरीन मृषावाद मृषादान विकप परिभाषण निंदास्तुति प्रशंसा च प्रस्तावपारदर्शन परिचरूषा सेवा तृष्टा प्रमादस्य व्यूहोन परिग्रहः संताप रूप आयास सुख दुख सर्दी गर्मी ऐश्वर्य विग्रह संधि हेतुवाद मन का प्रसन्न न रहना सहन शक्ति बल सूरता मद रोष व्यायाम कलह ईर्ष्या इच्छा चुगली खान खाना युद्ध करना ममता कुटुम्ब का पालन वध बंधन क्लेश क्रय विक्रय छेदन भेदन और विदारण का प्रयत्न दूसरों के मर्म को विदीर्ण कर डालने की चेष्टा उग्रता निष्ठुरता चिल्लाना दूसरों के छिद्र बताना लौकिक बातों की चिंता करना पश्चाताप मत्सरता नाना प्रकार के सांसारिक भावों से धावित होना असत्य भाषण मिथ्यादान संशयपूर्ण विचार तिरस्कार पूर्वक बोलना निंदा स्थिति प्रशंसा प्रताप बलात्कार बुद्धि से रोगी की परिचर्या और बड़ों की सुषुता एवं सेवा वृत्ति, तृष्णा दूसरों के आश्रित रहना व्यवहार कुशलता नीति प्रमाद अर्थात अपव्यय परिवाद और परिग्रह ये सभी रजय गुण के कार्य हैं संस्कारा चलोकेश पृथक् पृथक् पृथक नेषुनारेशु भूत द्रव्यु शरण च संसार में जो स्त्री पुरुष भूत द्रव्य और गृह आदि में पृथक पृथक संस्कार होते हैं वे भी रजोगुण की ही प्रेरणा के फल हैं संतापो प्रत्य व्रता आश्चय आच्ता कर्म आता विविधानि च स्वाहा नमस्कार सदा वसटक्रियाजनाध्यापने चोभे यजनाध्यपी दानम ग्रृृहश्च प्राजिता मंगल अं। संतापिश्वास सकाम भावसे व्रतन्यों का पालन काम्य कर्म नाना प्रकार के पुर्त वापी कूप तड़ग आदि पुण्यकर्म स्वाहाकार नमस्कार स्वधाकार वसटकार याजन अध्यापन यजन अध्ययन दान प्रतिग्रह प्रायश्चित और मंगलजनक कर्म भी राजस्थ माने गए हैं इदम से सियादिदम्बे स्नेह गुण समुद्भव मुझे यह वस्तु मिल जाए वह मिल जाए इस प्रकार जो विषयों को पाने के लिए मूलक उत्कंठा होती है उसका कारण रजोगुण ही है माया, अभिद्रोहस्त मृकृतिर्माच्यम हिंसा जुगुप्सा चरिताप उजा प्रजागर दंभोदर पूथ रागस् भक्ति प्रीति प्रमोदनम दूतम चनवाद संबंध स्त्रीता से नृत्यवाद त्रगेता प्रसंगा ये सर्व एते गुण विप्र राजसा संप्रकृति विप्रगण द्रोह माया सठता मान चोरी हिंसा घृणा परिताप जागरण दम्भ दर्प राग सकाम भक्ति विषय प्रेम प्रमोद दूत क्रीड़ा लोगों के साथ विवाद करना स्त्रियों के लिए संबंध बढ़ाना नाच बाजे और गान में आसक्त होना ये सब राजस गुण कहे गए हैं भूतभव्य भविष्याण भावाना भू भावना त्रिवर्ग निरताम धर्म ओर्थ कामी काम वृत्ता काम प्रबोदंते सर्व काम सृदी अर्वाक् स्रोतस इत मनुष्यारजसवृता जो इस पृथ्वी पर भूत वर्तमान और भविष्य पदार्थों की चिंता करते हैं धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के सेवन में लगे रहते हैं, मन वर्ताव करते हैं मनमाना करते और सब प्रकार के भोगों की समृद्धि से आनंद मनाते हैं वे मनुष्य रजोगुण से आवृत्त हैं, उन्हें अर्बाक श्रोता कहते हैं अस्मिन लोके प्रमोदंते जायमाना पुनः पुनः प्रेत्य भाविक मेहंते हलोकिक मे बच दतते तर्पयन्ते तर्पयं त्यथ ऐसे लोग इस लोक में बार बार जन्म लेकर विजय जनित आनंद में मग्न रहते हैं और यह लोग तथा परलोक में सुख पाने का प्रयत्न किया करते हैं अत वे सकाम भाव से दान देते हैं प्रतिग्रह लेते हैं तथा तर्पण और यज्ञ करते हैं रजो गुणा वो बहुत अनुकृतता यथावदुक्तम गुणवृत्तम नरोपियोपिहित गुणाइमान सदा स राजगुण विमुचते मुनिवरो इस प्रकार मैंने तुम लोगों से नाना प्रकार के राजस गुणों और तदनुकूल अनुकूल वर्ताओं का यथावत वर्णन किया जो मनुष्य इन गुणों को जानता है वह सदा इन समस्त राजस गुणों के बंधनों से दूर रहता है आश्मेधिके पर्वडी, अनुगीता पर्वडी, इस श्री महाभारत आशमेधिके पर अनुगिता पर गुरु शिष्य संवाद सप्तविशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आशमेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में गुरु शिष्य संवाद विषयक सैतीसवां अध्याय पूरा हुआ